अपनी अपनी स्थिति का संपादन करेंगे आसन को स्थिर कर लेंगे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे दृष्टि सामने धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे अपनी अनुकूलता से हाथों को घुटनों के ऊपर अथवा गोद में जैसी सुविधा हो वैसा रख लें आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे शरीर का अवलोकन करें दबाव, खिंचाव हो तो दूर कर लें एक एक अंग को ढीला छोड़ते चले जाएं, शिथिल कर देंगे चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का खिंचाव न हो मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव संकल्प करेंगे मधीमन संकल्प करें मन को श्वास पर केंद्रित करें आते जाते श्वास का अनुभव लंबे गहरे श्वास बा प्राणायाम श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे और यथा सामर्थ्य बाहर ही रखेंगे जी घबराने लगे तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे इस प्रकार तीन बार करना है मन में ईश्वर का चिंतन चलता रहे भ्यास छोड़ देंगे प्रत्याहार मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करें बाहर की समस्त विषयों से हटकर अंतरमुखी मन धारणा अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित कर लें अपनी अपनी सुविधा अनुकूलता के अनुसार व्यापक परमात्मा की स्वरूप को मन में उभारे व्यापक परमात्मा की भावना रखते हुए को उनका जप पक परमात्मा आप जगत के प्रत्येक कण में समाये हुए हैं आप व्यापक होने से ये जगत आपने समाया हुआ है हे पिता आपकी पहुंच कहां तक है हम अल्पज्य जीवात्मा जान नहीं सकते आप अनंत व्यापक हैं हे दयालु परमेश्वर आप मेरे अंदर भी विद्यमान हैं मेरे समस्त शरीर के अंदर इंद्रियों के अंदर मन और बुद्धि के अंदर आप विराजमान हैं हे पिता आप मुझ जीवात्मा के अंदर भी विद्यमान हैं क्योंकि प्रभु आप अत्यंत सूक्ष्म हैं निराकार हैं आप जीवात्मा के अंदर विद्यमान रहते हुए मेरे प्रत्येक कर्म के साक्षी बने रहते हैं सदा हमको देखते रहते हैं कोई भी क्रिया हम आपसे बच कर के नहीं कर सकते प्रत्येक क्रिया को आप देख सुन जान रहे होते हैं हे दयालु परमेश्वर जब कोई हमारे सामने होता है उस समय हमारा क्रिया व्यवहार अलग होता है उस क्रिया व्यवहार में शिष्टता होती है शालीनता होती है लेकिन प्रभु जिस समय हमारे सामने कोई नहीं होता अथवा हमें जानने वाला नहीं होता तो हमारा क्रिया व्यवहार विपरीत होने लग जाता है हे प्रभो लौकिक सांसारिक प्राणियों के सामने हम ठीक रहने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि उनकी विद्यमानता का विश्वास हमें होता है ऐसे ही प्रभो आप सर्वव्यापक विद्यमान हैं। यदि मैं जीवात्मा आपकी विद्यमानता को अनुभव करने लग गया उसके ऊपर विश्वास करने लग गया तो मैं जीवात्मा आपकी आज्ञा से विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा और जब आपकी आज्ञा से विरुद्ध आचरण न होगा उसी में मेरा कल्याण भी होगा इसलिए ही व्यापक परमेश्वर मैं आपकी सर्व व्यापकता को अनुभव करने लग जाऊं जानने लग जाऊं कि कोई मुझे देखने वाला है मुझे सुनने और जानने वाला है मैं उससे छिप करके बच करके कोई कर्म नहीं कर सकता हे प्रभु जब आपके ऊपर विश्वास नहीं होता सांसारिक जनों पर विश्वास होता है तब बुराई करते समय व्यक्ति आड़ ढूंढता है एकांत ढूंढता है लेकिन प्रभो उस आड़ में भी आप छिपे हुए होते हैं उस एकांत में भी आप पहले से ही विद्यमान होते हैं हे हो प्रभु मुझ जीवात्मा पर कृपा कीजिए कि मैं पूरी दृढ़ता और विश्वास पूर्वक आपकी व्यापकता को स्वीकार करने लग जाऊं और विपरीत कर्मों से बचता चला जाऊं व्यापक परमात्मा की भावना रखते हुए स्वयं मानसिक जप करें मन को रोके रखे। का का विचार न आने दें भ्यास रोक देंगे रक्षक परमात्मा सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर भावना बनावे जा <laughs> <laughs> सर्व रक्षक परमेश्वर आप सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं केवल और केवल मनुष्यों की ही रक्षा करते हो ऐसा नहीं है प्रभु आपके लिए तो प्रत्येक जीवात्मा एक समान ही है सभी जीवात्माओं से आप बराबर प्रेम करने वाले हैं क्योंकि आपका स्वभाव रक्षा करने का है ये तो हम जीवात्माओं की भूलों के कारण कर्मों के कारण हमें सुधारने के लिए आपको दंड देना पड़ता है हे प्रभु आप सभी जीवात्माओं से प्रेम करने वाले रक्षा करने वाले हैं जहां जो भी जीवादि प्राणी है तो उनकी वहां वैसी ही व्यवस्था अपने कर रखी है जल के अंदर जो प्राणी रहते हैं उनके लिए वहां वैसे ही व्यवस्था की है भोजन की व्यवस्था उनके शरीर की संरचना सारा प्रो आप उनकी रक्षा करने में तत्पर हैं पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं मनुष्य हो अथवा अन्य प्राणी हो उन के शरीरों की रचना ऐसी की है कि आपकी रक्षा वहां द्योतित होती रहती है दयालु पिता रक्षा करने के लिए आपने कैसी संरचना की है यदि इस हमारे हाथ को आप सीधा ही रखते पांचों उंगलियां ने दे करके एक ही जैसा हाथ बना देते अथवा उंगलियां तो दे दी हिलने डुलने वाली न होती हे प्रभो हमारा कार्य व्यवहार संपन्न न हो पाता आप कितने बड़े रक्षक हैं प्रभो हाथ दिया है हाथ के अंदर गतिविधियां दी हैं। उंगलियां दी हैं और इन उंगलियों में संवेदनाएं दी हैं हम इन हाथों से कितने सारे व्यवहार सिद्ध कर लेते हैं हे दयालु पिता आपकी एक एक संरचना के अंदर हमारे लिए रक्षा विद्यमान है हे प्रभो ये सब कुछ देते हुए आप आंतरिक रक्षा में लगे हुए हैं जब जब मैं जीवात्मा विपरीत कर्मों की तरफ चलता हूं वहां भी आप रक्षा करने के लिए विद्यमान रहते हैं आप उसी समय प्रेरणा करते हैं लज्जा भय शंका उत्पन्न करते हैं हे प्रभो ये आपकी रक्षा का संकेत है हे दयालु पिता मेरी विशेष रक्षा कीजिए अर्थात आप जो संकेत करते हैं आप जो प्रेरणाएं देते हैं उन संकेतों को उन प्रेरणाओं को मैं ठीक ठीक पकड़ने लग जाऊं, अनुभव करने लग जाऊं और उन प्रेरणाओं को लेकर के अपने जीवन का विस्तार करता चला जाऊं हे रक्षक कहो मुझ पर कृपा करे आपकी प्रेरणाओं की अनुभूति मुझे होती रहे ये मेरी बहुत बड़ी रक्षा होगी भावना रखते हुए मानसिक जप करें। रक्ष परमात्मा <laughs> मन को बाहर के विचारों में मत जाने दें पवित्र परमात्मा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप को मन में उभारे, उभारें परमात्मा पवित्रता के भंडार सभी प्रकार की मलिनताओं से रहित हे प्रभु जो जितना शुद्ध होता है पवित्र होता है उसको संसार की वासनाएं नहीं सताती और जो जितना वलीन होता चला जाता है उसको उतने ही संसार के विषय अच्छे लगने लगते हैं हे दयालु पिता आपने तो इस संसार की रचना की है सभी विषय संसार के अंदर विद्यमान किए हैं किंतु प्रभु विषयों के प्रति आपका कोई लगाव नहीं है क्योंकि प्रभु आप शुद्ध स्वरूप है अविद्या से रहित हम अल्पज्ञ जीवात्मा अपने आप को मलिन किए हुए हैं अविद्या के और अधिक अधिक संस्कारों को दृढ़ कर रहे हैं और अधिक अपवित्र होते चले जाते हैं अर्थात प्रभो जितना जितना संसार के विषयों को आसक्ति पूर्वक भोगते हैं आसक्ति पूर्वक इन विषयों का विचार करते हैं वैसे वैसे प्रभु हमारे अंदर मलिनता बढ़ती चली जाती है इस अविद्या के कारण संसार के विषय भोगों में ही पूर्ण सुख हमें दिखाई देता है और जब संसार के विषय भोग भोगने लगते हैं परिणाम में तो दुख मिलता है किंतु प्रभो हमारी मलिनता को तो देखिए ये विषय प्रारंभ में सुख देते हैं और बाद में दुख भी मिलता है किंतु प्रभो हमें इन विषयों का सुख तो याद रहता है और उन विषयों से मिले हुए दुख को हम भूल जाते हैं यही तो हमारी मलिनता है यदि हम उन विषयों से मिले हुए दुख को भी अनुभव करने लग जाएं याद रखने लग जाएं तो धीरे धीरे उन विषयों से हम हट सकते हैं किंतु प्रभु हमने अपने अंदर इतनी मलिनता इकट्ठा कर ली है अपवित्र अपने आप को बना लिया है कि संसार के विषयों से बढ़कर के कोई सुख दिखाई नहीं देता हे दयालु पिता जो जीवात्मा जितना जितना आपके निकट आने लगता है जैसे जैसे आपकी उपासना करने लगता है उसकी उतनी उतनी वैसी वैसी मलिनता दूर होती चली जाती है और जितनी मलिनता दूर होती जाती है उतनी ही संसार के विषयों से वो जीवात्मा हटने लग जाता है हे दयालु पिता मुझ मलिन जीवात्मा को मलिनता रहित कर दीजिए पवित्र कर दीजिए जैसे आप पवित्र हैं पवित्र रहते हुए सदा आनंद में विद्यमान रहते हैं तु जीवात्मा को भी पवित्र कर दो हे पिता आपसे बढ़कर करके मुझे पवित्र करने वाला न कोई शास्त्र है न कोई गुरु है न कोई आत्मिय संबंधी जन है की एक, एक सीमा है किंतु प्रभु पूर्ण रूप से तो आप ही हमें पवित्र कर सकते हैं हे पवित्रता के भंडार मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें पवित्र परमात्मा का स्मरण करते हुए मानसिक ओम का जप करें मन को रोके रखे। अभ्यास छोड़ देंगे कुछ देर अपने अंदर प्रवेश कीजिए गहराई में उतरने का प्रयास अपने आप की खोज मैं कौन हूं इस शरीर के बंधन में क्यों बंधा हुआ हूं शरीर के बंधन में रहते हुए क्या सदा सुखी रहता हूं कौन हूं मैं कहा से आ गया इस शरीर के अंदर शरीर छुटने के बाद क्या गति होती है मेरी कहा चला जाऊंगा इस शरीर को छोड़ कर के संसार में मेरा आत्मिय जन कौन है कौन है मेरा संबंधी किसको अपना कहूं क्या मैं जिसको अपना मानता हूं यथार्थ में वो मेरा है यदि वो मेरा है तो सदा मेरे साथ रहना चाहिए मुझे छोड़कर के उसको जाना नहीं चाहिए लेकिन जिसको मैं अपना मानता हूं तो, तो मुझे छोड़कर के चला जाता है सदा मेरे साथ भी नहीं रहता किसको अपना कहूं कौन है संसार में मेरा मैं तो अकेला जीवात्मा हू केवल अकेला न कोई मेरे साथ आया था न कोई मेरे साथ जाने वाला है मैं तो अकेला ही भ्रमण कर रहा हूं कोई भी जीवात्मा तो मेरा निकट का नहीं है कौन है मेरा एक ही मेरा है जिसको अपना कह सकता हूं जिसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ जो कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाता सदा मेरे साथ ही तो रहता है परमेश्वर की अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है केवल और केवल परमात्मा मेरे विश्वास का पात्र हो सकता है पूर्ण रूप से किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकता अभ्यास छोड़ देंगे अपनी स्थिति को बनाए रखिए संध्योपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे गायत्री मंत्र ओम ओ भूर्भुव स्वाहा तत्वित रेण्यम भरगो धीमहि गो देवस्मे धो नचोदया नो देवीराभीष्टा आपो भोपीता ्रवनो नो वक् प्राण प्राण चक्षुचु चक्षु। ओत्रम श्रोत्र ओ ना य कंठ शिरा ओ बाहोभ्या यशोबाल कारतालकर शिरासी ओ भुव पुना नेत्रो ओम स्वाह पुना कंठे ओम मह तु ओम पुनाए नाभ्याम तो ओम, तु ना ओम तापह पोना तो सत्यम पोनात तो पोन से ओम खम ब्रह्म पोना तो सर्व हे परमपिता परमेश्वर मेरी समस्त इंद्रियों में बल और पवित्रता हो मैं वाणी से मधुर बोलने वाला हूँ आंखों से भद्र देखने वाला हूं कानों से भद्र सुनने वाला हूँ हे पिता मेरे हृदय के अंदर पवित्रता हो राग द्वेश से भरा हुआ मेरा मन न हो मेरा हृदय राग द्वेष से भरा हुआ न हो हे दयालु पिता मेरे सिर के अंदर मेरे मस्तिष्क के अंदर सदा पवित्र विचार आते रहे हे आकाश के समान सबसे बड़े सर्वव्यापक परमात्मा मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में मेरी समस्त इंद्रियों में बल और पवित्रता प्रदान कीजिए ओम हो हो, ओम भो ओ भुव ओ ओम मह ओ जन ओ तप ओम, ओम, ओम, ओम सत्य च सत्यं सत्य तपसोध्ययत त्र जायत तत स्रो अर्णव सुद्राद्वादि संवत्सरो अजयत हो राद मिशत वशी सूर्याच्रमसौ धाता यहा पूमक पृथिवीचाक्ष मथो स्व धाता वसी सबको धारण करने वाले सबको वसमें करने वाले परमात्मा स्व सुख स्वरूप प्रभो आपने ही इस समस्त जगत के अंदर रचना की है हे पिता आपने वेद ज्ञान और इस कार्य जगत को रचा है हे प्रभो आपने ही इस रात्रि की रचना की है जिस रात्रि के अंदर हमारे शरीरों को विश्राम मिलता है आपने ही इस पृथ्वी के ऊपर जल की व्यवस्था की समुद्र को बनाया है और आकाश में स्थित महासमुद्र की रचना आपने ही की है हे प्रभु इन समुद्रों की रचना करने के बाद आपने समय का विभाग किया है क्षण मुहूर्त प्रहर दिन रात पक्ष संवत्सर ये सब विभाग प्रभो हम जीवात्माओं के जीवन व्यवहार के लिए आपने ही किया है दिन रात की रचना की है हे दयालु पिता आपने सूर्य चंद्र को रचा है जगत के समस्त पदार्थों को आप रचने वाले हैं हे प्रभो ये आपने अपने अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से रचा है और जैसे पूर्व कल्पों में इस सृष्टि की रचना करते आए हैं ऐसे ही इस कल्प में इस सृष्टि की रचना की है और ऐसे ही आप आगे करते रहेंगे हे प्रभु इस संसार को बनाने का प्रयोजन हमारे पापों का मर्षण करना है हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मलिनता पाप न रहे अर्थात हम इस संसार में आकर के अपने किए हुए कर्मों को भोग लें और नए पवित्र कर्म करके पुण्य कर्म करके आपकी शरण में आ जाएं इसलिए प्रभु आपने इस समस्त जगत की रचना की है ओम देवी देवीराभिष्टा आपो भव तो पीताये शयो रावो तो न चिदिग्निपतिरि रक्षिता ईश वह तेभ्यो नम धीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम तेभ्योस्त वायम् ेष्टोज्यं भेद दक्षिण दिगिंद्रोधीपतिरचिराजी रक्षिता पीतरा ईश वह तेभ्यो नम धीपतिभ्यो नम द्रक्षितृभ्यो नाम ईशुभ्यो नामभ्यो अस्त योस्माष्टीय वयम दिस्मस्तम ओजंभे दम हि नमो प्रतीची दिग्वोधीपतिश्यो नमोति्यो नम नमा नम अस्तो वयम्स्मस्त वोजे दम खुदीची दिख सोम धीपातीजो रक्षिता शीषवाह तेभ्यो नाम धीपाति्यो नम दक्षितृभ्यो नाम ईशुभ्यो नामभ्योस्त योस्माय व्स्मस्तम वो ध्रुवा विष्णु दिष्णुरधि कल्मा सग्रीव रक्षिता वीरोध तेभ्यो नम धीपतिम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम भ्योस्त योस्मायस्त वो जेद ऊर्ध् हि स्वि रक्षिता वर्ष धीपाति भ्यो नमो धीपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त येष्टीय वयम ग्रीस्म स्तम भे द ही रक्षा स्वरूप परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ वर्णी योग्य प्रभो परमेश्वरीय से युक्त शांति देने वाले परमात्मा सबसे बड़े और महान प्रभो आप हमारी समस्त दिशाओं में रक्षा कर रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सबोर से ही तो प्रभु आप हमारी रक्षा करने में तत्पर हैं आप ज्ञान के द्वारा अपने ऐश्वर्य के द्वारा अपने शांति रूप गुण के द्वारा अपने वृहद स्वरूप के द्वारा हे प्रभो आप रक्षा कर रहे हैं जो सूर्य की किरणें हैं प्राण आदि हैं हे प्रभो ये हमारी बाणों के जैसे रक्षा कर रहे हैं दयालु पिता आपके इस रक्षक स्वभाव के लिए और जो आपने हमारे लिए साधन दिए हैं इन सब के लिए आपको प्रभो नमस्कार करते हैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए विनयपूर्वक आपकी शरण में आते हैं हे प्रभो जो इस संसार के अंदर मुझसे देश करता है और जिससे मैं अपनी अज्ञानता के कारण द्वेष कर बैठता हूँ कि हमारा द्वेश आपके न्याय रूपी स्वभाव से दूर होता चला जाए न मेरे अंदर द्वेष हो न कोई मेरे से द्वेष करने वाला हो ओम तम सस्पारी स्वाहा पश्यत उत्तरम सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुत्यतवेदस देव वह दृशे विश्वाय सूर्य चित्रुदुर्गा द वारुणस्य चक्षुर्मुस्या सूर्य आत्मा जगतस्तुत स्वाह ओ तुर्देवित पौरस्ताचुक्रमुच्चर पशेम शरद शतम जीवेम शरद शतम श्रृयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम दीना स्याम शरद शत भूयस् शरद शत स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि यो स्व तत्सुवरे भर्गोदीम धो नह जपो दयानिधेपया नपोपासना धर्मा म मोक्षाण सद सिद्धिर्भविन्न ओ नमः शंभवायोवाय च नम शराय च मयस्कराय चम शिवाय शिव तरायच अपने मन को शांत रखते हुए श्वास पर केंद्रित करेंगे एकाग्र रहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कृतज्ञता प्रकट करें धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिला लें कोमलता से आंखें खोल लेंगे आज की उपासना को यही विराम देते हैं ओम श्रम